ओपरमात्म नम अत्याय अच्छा श्रीभगवाच अनाश्रिता कर्मफल कार्य कर्म, कर्म करोती सन्यासी न चरग्निर्न चाक्रिय पदछेद अनाश्रिता कर्मल कार्य कर्म करोति करोती योगी चरग्नच अक्रिय अन्वय शब्दा यो पुषकर्मफल आश्रय ना, ना आश्रयनालीक कार्यम करने योग्य कर्म कर्म करोति करता है सह वह सन्यासी सन्यासी च तथा योगी योगी है च और केवल निरग्नि अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी न नहीं है चा केवल अक्रिया क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी न नहीं है यम सन्यासमिति प्राहु योगम तम विधि पांडव संकल्पो योगी भवति कशन दह, यम य इति प्राहु योगं तम विधि पांडव असन्यस्त अस्यसकल योगी भवति कशन अन्वय इव शब्द पांडव हे अर्जुन यम जिसको जिस्को सन्यास इति ऐसा प्राहु कहते हैं तम उसी को तो योगम योग विद्धि ज्ञान ही क्योंकि असन्यस्त संकल्पह संकल्पों का त्याग न करने वाला कश्चन कोई भी पुरुष योगी योगी न नहीं भवति होता आरुरुक्षोर आक्षर्मुने कर्म कारणमुच्यते कारणमुच्यते कारण्योगस्थमुच्य पदछेद आरुक्षक्ष आरु मुने कर्म करते योग तस्य एव श्रम कारणम् उच्यते अन्वय एवं शुद्धार्थ योगम योग में आरुरुक्षो आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुने मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म निष्काम भाव से कर्म करना ही कारणम हेतु उचते कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर तस्य उस योारूढ़ योगारूढ़ पुरुष का श्रम जो सर्व संकल्पों का अभाव है सह एव वही कल्याण में कारणम हेतु उच्यते कहा जाता है यदा न हींद्रिया कर्मस्वुसते सर्वसकलसन्यासी योगारूढ़स्तोच्य पदछेद यदा ही न इंद्रिया न कर्मसु कर्मसुनुसते सर्वसकलसन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते अन्वय एवं शब्द यदा जिस काल में न तो इंद्रिया इंद्रियों के भोगों में और न न कर्मसु कर्मों में ही, ही अनुसज्जते आसक्त होता है तदा उस काल में सर्वसकल्पसन्यासी सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ योगारूढ़ उच्यते कहा जाता है उधरेदात्मनात्म नात्मादे आत्म्व ह्यात्म बंधु आत्म्व ऋपुरात्म पदच्छेदः उधरे आत्मना आत्मानं, आत्मानं आत्मा न आत्मावसाद आत्मा ही आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मन अनवय एवं शब्दार्थ आत्मना अपने द्वारा आत्मान अपना संसार समुद्र से उद्धरित उधार करे और आत्मान अपनी को अधोगति में न न औ सादयित डाले ही क्योंकि यह मनुष्य आत्मा आप एव ही तो आत्मन अपना बंधु मित्र है और आत्मा आप एव ही आत्मन अपना रिपु शत्रु है बंधुरात्मात्मनस्त शत्रुत्वे येनात्म जिता अनात्मनस्तु शु वर्तेता शुव्छेद बंधुआत्मा आत्मन तस्मा आत्मना जिता अनात्मन तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत अन्वय एवं शब्दार्थ येन जिस आत्मना जीवात्मा द्वारा आत्मा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीत जीता हुआ है तस्य उस तत्मन जीवात्मा का तो वह आत्मा आप एव ही बंधु मित्र है तू और अनात्मन जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आत्मा आप एव ही शत्रुवत शत्रु के दृश्व शत्रुता वर्तेतरता हे जीतात्मश पर सहित शीतोषणसुख दुखेशनापन पदछेद जीतात्मन परमात्मा समाहितः शीतोष्ण तथा प्रशात पर सही शीतोष्णसुखदुखेशनापम शीतोष्ण शीतोषदुख सर्दी गर्मी और सुख सुखदुखादीमी तथा तथा मनापमनो मान और अपमान में प्रशांत जिसकी अंतकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है ऐसे जीतात्मन स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष की ज्ञान में परमात्मा सचिदानंद घन परमात्मा समाहि सम्य प्रकार से स्थित हैं अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियुक्त योगी समलोष्टास्म काञ्चनः पदछेद ज्ञान विज्ञान विज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थ युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चनः अन्वय एवं शब्द ज्ञान विज्ञानतृप्तात्मा जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है कूटस्थ जिसकी स्थिति विकार रहित है विजितेंद्रिय जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और समलोष्टाश्मन हैं जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान हैं वह योगी योगी युक्तः युक्त युक्त भगवत प्राप्त है इति ऐसी उच्य कहा जाता है सूहन्मितासीन मध्यस्थदेशंधुषु साधुष्वी चापीषु समबुद्धिर्वशिष्य पदछेद सुह्रीुदासी मध्यस्थ्वेश्यबंधुषु साधुषु अपीषु समबुद्धि विशिष्यते अन्वय एव शुन्ुद सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधु गणों में साधुषु धर्मात्माओं में च और पापेशु पापियों में अपि भी समबुद्धि समान भाव रखने वाला विशिष्य अत्यंत है योगी सत्तम रहसि स्थितः एकाकी आत्मा स्थित एका निराशीर परिग्रहः पदछेद योगी सत्तम रहसि स्थितः एकाकी स्थित यचितात्मा निराशि अपरिग्रह अन्वय एवं शब्दार्थ चित्तात्मा, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला निराशि आशारहित और अपरिग्रह संग्रह रहित योगी योगी एकाकी अकेला ही रहसी एकांत स्थान में स्थित स्थित होकर आत्मन आत्मा को सततम निरंतर परमात्मा में युजित लगावे शुचोदेश प्रतिष्ठाप्य स्थिर न न सनमत्मन नात्यु्रिमनीचं चैलाजिन्कुशोत्तर पदछेद शुचो देशी प्रतिष्ठाप्य स्थिर आत्मन न न अत्युछ्रिम नतिचं चैलाजिन्कुशोत्तर न्वय एवं शब्दार्थ शुचौ शुद्ध देशी भूमि में जिसकी ऊपर क्रमशः चैला जिन कुशोत्तरम कुषा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं जो न न अत्युच्छतम बहुत ऊंचा है और न न अनीचम बहुत नीचा ऐसी आत्मन अपनी आसन आसन को स्थिर स्थिर प्रतिष्ठाप्य स्थापन करके तैकाग्र मनवा यतचितेन्द्रिय उप दह, तत्र उप्यासनेुज्यात्गम आत्मशु पदछेद त्रेकाग्रम यितेन्द्रिय्रिय उपवेश आसने युज्यात्म विशुद्ध अन्वय इव शसने आसन पर उपविश्य बैठकर कर येन्द्रिय क्रिया चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन मन को एकाग्रम एकाग्र कृत्वा करके आत्मविशुद्ध अंतकरण की शुद्धि के लिए योग योग का युज्याद्यास्क समाशिरोग्रीव धारियचल स्थिर संप्रेक्ष्य नासी काग्रेस्चानवलोकयेद समम कायशिरोग्रीव धारयन अचल स्थिर है संप्रेक्ष्य नासी काग्रेष्चोकन्वय एवं सिर और गले को सम समान एवं अचलम अचल धार्यण धारण करके चिर स्थिर इस्थीर होकर स्वम अपनी नासिकाग्रम नासिका ग्रम, के अग्र भाग पर संप्रेक्ष्य दृष्टि जमाकर अन्य दीक्ष दिशाओं को अनावलोकयन न देखता हुआ प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिच मन संयम्य मच्चि युक्त आसित आसी मत्पर प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चि युक्तः आसीत मत्पर अन्वय एवं शब्दार्थः ब्रह्मचारी व्रति ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित स्थित विगति भयरहित प्रशांतात्मा भली भांति वाला, युक्त सावधान योगी मन मन को संयम्य रोक मुझ में मुझमें वाला और मत्पर मेरे परायण होकर आसित स्थित होवे युंजन सदात्मानम् योगी नियतमस शातिपरमा मत्संस्थाधिगछति पदछेद युंजन सदा आत्मा योगी नियतमस निर्वाणपरमाम् मत्संस्था अधिगच्छति अन्वय एवं शब्दार्थ नियतमानस वश में किए हुए मन वाला योगी योगी एवं इस प्रकार आत्मान आत्मा को सदा निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में युजन लगाता हुआ मत संस्थाम मुझ में रहने वाली निर्वाण परमाम परमानंद की रूप शांतिम शांति को अधिगछति प्राप्त होता है नात्यस्तस्तुगस्तमस्नत न चाति जाग्रतो नैव न अति तु योगः स्वनशील से जागृत नाजुन पदछेद नति योगस्त नतिनशील से जागृत नए चर्जुन अन्वय शब्दार्थ अर्जुन हे अर्जुन यह योग योग न, न तू तो अति बहुत असनत खाने वाले का च न, न एकांतम बिल्कुल अनशन न खाने वाले का तथा, न न अति, बहुत, से शयन करने के स्वभाव वाले का और न, न सदा जागृत जागने वाले का एव अस्ति सिद्ध होता है। युक्ता हे युक्ताहार्स युक्त कर्मसु युक्तवपनावोध से योगो दुखा पदछेद युक्ता हुक्चे कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से भवति बोति दुख है अन्वय एवं शब्दारुख है दुखों का नाश करने वाला योग तो योगुक्ताहार विहारस्य यथा योग्य आहार विहार करने वाले का कर्मसु कर्म में युक्त यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और युक्त स्वप्नावबोध यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होती होता है यदा विनियत चित्त आत्मने विष्ठते निस्पृसमभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा पदछेद यदा आत्मनि एव अवतिष्ठति वियत युक्तः इति उच्यते तदा अन्वय एवं शब्दार्थ विनियतम अत्यंतवश में किया हुआ चित्तम चित्त यदा जिस काल में आत्मनि परमात्मा में एवं अवतिष्ठते भली भांति स्थित हो जाता है तदा उस काल में सर्वकामेंभ्य संपूर्ण भोगों से निस्पृह इस्प्रिह स्पृहारहितुक्त योगयुक्त योग है इति ऐसा उच्यते कहा जाता है यथा दीपो निवातस्थो निंगति सोपमस्मृता योगिनो यिति युञ्जतो योगत्मन पदछेद यथादीप निवातस्थ न इंगते सा उपमा स्मृता युञ्जतः यिस्तम आत्मनः अन्वय इव जिस प्रकार निवातस्थ वायुरहित स्थान में स्थित दीप दीपक न इंगत चलायम नहीं होता सा वैसे ही उपमा उपमा आत्मन परमात्मा के योगम ध्यान में युंजत लगे हुए योगिन् योगी की यिति जीते हुए चित्त स्मृति कही गई है योपरमते चित्त योग सैवात्मत्म पशान्नाम तुष्यति यत्र ये चित्त निध योगसेयात्र आत्मना आत्मा पश्य आत्मनि तुष्य अन्वय योग सेवया योग के अभ्यास से निरुद्धम निरुद्धि चित्त चित, यत्र जिस अवस्था में उपरमति उपराम हो जाता है च और यत्र जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई आत्मना सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आत्मान परमात्मा को पश्यन साक्षात करता हुआ आत्मनि सचिदनंदघन परमात्मा में एव हि तुष्यति संतुष्ट रहता है सन्तुष्टता हे सुखमात्या मतीद्रिम वेत्वाय स्थितल पदछेद सुखम आतु्रा्यम अतीद्रिय वे नय स्थित चलती तत्व अन्वय एव श अतीियम इंद्रिशीत बुद्धिग्रा्य केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य यत जो आत्यांतिकम अनंत सुखम आनंद है तत उसको यत्र जिस अवस्था में वेत्ती अनुभव करता है च और यत्र जिस अवस्था में स्थितः स्थित अयम यह योगी तत्वतः परमात्मा के स्वरूप से ना एव चलति विचलित होता ही नहीं यम यं लब्ध्वाचा परम लाभम मनते नधिकम ततः यस्मिन् स्थितो दुखे युखेन गुरुड़ा भी विचा्यते परेद यम ततः चपरम लाभ मनते निकम तत युखेन गुरुड़ा अचाल्यते अन्वय इव शब्दार्थ यम जिस लाभम लाभ को लब्धवा प्राप्त होकर ततः उससे अधिकम अधिक अपरम दूसरा कुछ भी लाभ न मन्यते नहीं मानता च और परमात्म प्राप्ति रूप यिन जिस अवस्था में स्थित स्थित योगी गुरुड़ा बड़े भारी दुःखन दुख से अपि भी न विचाल्य चलायमान नहीं होता तम विद्यादु खोग वियोग योग संगीत स योगो योगन चेतसा पदछेद तम विद्यासंग विगम योग योगः सह चेतसा योग अनर्वीड़ेतसावय शब्दार्थः दुख संयोग वियोगम दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा योग संगीतम जिसका नाम योग है तम उसको विद्यात जानना चाहिए सह वह योग योग अनविण चेतसा न उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चयेन निश्चयन निश्चयपूर्वक योत्तव्य करना कर्तव्य है संकल्प प्रभुआन काम त्यक्त्वा सर्वाशीषत मनस्रियग्राम विनियम्य सत्छेदकमा त्यक्ता सर्वान्शिषत मनस एवेन्द्रियम विनियम्य सत न्वय एवं शब्दार्थ संकल्प प्रभवान संकल्प से उत्पन्न होने वाली सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को अशीर्षत निःशेष रूप से त्यक्तवा त्याग कर और मनसा मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समुदाय को समन एव सभी ओर से विनियम्य भली भांति रोक कर शनै रूप रमेत बुद्धया धृतिगृहितया आत्मस मन नकदी चिंतित पदछेद शन शन उपरमे बुद्धया धीतिगृहित आत्मसंस मन नकदिंत इव शब्द शन शन क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरमित उपरति को प्राप्त हो तथा धृति धृतिगृहित धैर्य युक्त बुद्धया बुद्धि की द्वारा मनह मन को आत्मसथम परमात्मा में स्थित कृत् करके परमात्मा के शिवा और किंचित कुछ अपि भी ना निंत चिंता यतो कै य मनलमस्थि ततस्ततो नियमित तत आत्मन्य वशम नएत पदछेद यतह यतह निचरित मन चंचल अस्थिम तत तत नियम्य एतत एत आत्मनि वशम नएत अन्वय एवं शब्दात यथिम स्थिर न रहने वाला और चंचलम चंचल मनह, मन यतह, यतह, जिस जिस शब्दादि विषय की निमित्त से संसार में निश्चरती विचरता है ततह, ततह, उस उस विषय से नियम्य रोककर, यानी हटाकर इसी बार बार आत्मनि परमात्मा में एव वशम निरुद्ध नयेत वशंध नएत हेनम योगिनम सुखमुत्तम ऊपती शांतरजसम ब्रह्मभूत कलमशम पदछेद प्रशातमनस हि उत्तमम् योगिनम सुखम उत्तम उपैतिशाज ब्रह्मभूत अकलमशन्वय एव शि क्योंकि प्रशातमनस जिसका मन भली प्रकार शांत है अकलम जो पाप से रहित है और शांतरज सम जिसका रजोगुण शांत हो गया है ऐसे एनम इस ब्रह्मभूतम सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक भाव हुए योगिनम योगी को उत्तम उत्तम सुखम आनंद उपैति प्राप्त होता है युंजन सदात् योगी विगत कलमश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम सुखमश्नुते पदछेद युंजन एव सदा योगी विगतकलमश सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम सुखम् अस्नुते अन्वय एवं शब्द विगतकलमश पापरहित योगी योगी एवं इस प्रकार सदा निरंतर आत्मन आत्मा को परमात्मा में योजन लगाता हुआ सुखेन न सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्शम पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अत्यंतम अनंत सुखम आनंद का अश्ते अन्वकर्ता हे सर्वभूतानि चात्म इच्छते योगयुक्तात्मा आत्मनम् सर्वभूतानि च चमन इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र योगयुक्तात्मात्रशन अन्वय सर्वव्यापी अनंत चेतन में एकी भाव से रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सर्वत्र सब में समदर्शन समभाव से देखने वाला योगी आत्मनम आत्मा को सर्वभूतस्थम भूतों में स्थित च और सर्वभूतानि, संपूर्ण भूतों को आत्मनि आत्मा में कल्पित इच्छते देखता है यो पश्यति सर्वत्र मश्य मयी पश्यति तहम न प्रश्यामी से न प्रश्यति पदछेद यश्य मयी पश्यति तस् न प्रश्यामी सह न पुरुष सर्वत्र संपूर्ण भूतों में माम सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक पश्यति देखता है चा और चर्व संपूर्ण भूतों को मई मुझ वासुदेव के अंतर्गत पश्यति देखता है तस्य उसके लिए अहम मैं न प्रणश्यामी अदृश्य नहीं होता च और सह वह मे मेरे लिए न अदृश्य नहीं होता भजतेकमास्थि सर्वथवर्तमी स योगी मयि वर्तते पदछेद सर्वभूते भूतस्थित यजती एक आस्थ वर्तम अगी मयी वर्त अन्वय एव शब्दार जो पुरुष एक एकी भाव में आस्थितः स्थित होकर सर्वभूत सर्वभूतस्थितम संपूर्ण भूतों में रूप से स्थित माम मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजती भजता है सह वह योगी योगी सर्वथा सब प्रकार से वर्तम वरतता हुआ अपि भी मयी ही वर्तते वरतता है आत्मपम्य समंपश्योर्जुन सुखम वी वा यदि दुखम स योगी परमो मत आत्मोपमेन पदछेद आत्मपम्रम पश्यति यर्जुन वा यदि वुखम सह योगी परम मत अन्वय एव शब्दार्थः अर्जुन हे अर्जुन योज आत्मोपमेन अपनी भाति सर्वत्र संपूर्ण भूतों में समम पश्यति देखता है वा और सुखम सुख यदि वा अथवा दुखम दुख को भी सब में सम देखता है सह वह योगी योगी परमश्रेष्ठ मत मनागय अर्जुन उवाच ये प्रोक्त श्याम्यन मधुसूदन एतम न पशा चंचल्वादि स्थिरा पदच्छेदः यह अयम योगह त्वया योग साम्य मधुसूदन एत अहम न पशा चंचल्वात्थ स्थिरा शुद्धा मधुसूदन हे मधुसूदन जो अयम यह योगह, योग त्वया योगे साम्यन से प्रोक्त कहा है मन की चंचलवात् चंचल होने से अहम मैं इतस्य, इसकी स्थिरा नित्य स्थिति को न स्थित स्थितको नश्या देखताहूँ चंचल हि मनकृष्ण प्रमाथिबलवदृढ़ तग्रह मन्ये वो सुदुष्करम् पदच्छेदः चंचल हि मनः प्रमाथि मन प्रमाथिबलवृं तह नि मे वो इव सुदुष्कर अन्वय एव शब्दारि क्योंकि कृष्ण हे मनः मन चंचलम बड़ा चंचल प्रमाथी प्रमथन स्वभाव वाला, दृढ़म बड़ा दृढ़ और बलवत् बलवान है अतः इसलिए तस्य उसका निग्रह वश में करना अहम मैं वायोह, वायु को रोकने की इव भाति दुष्कर मे मानता हूँ श्रीभगवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चल अभ्यास न कौतेय च चृह्यते पदछेद असंशय महाबाहो मनः अभ्यासेन तु दुर्निग्रह चल च नौंतेय वैराग्ये गृह्यन्वय शब्द महाबाहो हे महाबाहो असंशयम निसंदेह मन मन चलम चंचल और दुर्निग्रह कठिनता से वश में होने वाला है तो परंतु कौंतेय हे कुंती पुत्र कुंतीपुत्रजुन यह अभ्यासेन अभ्यास और वैराग्ये वैराग्यसी गृह्यती वस्मि होता हई असह्यता दुष्प्राप ही मे मति वस्यात्मना तु यतता शक्यो वद छेद असह्यतात्मना योग है दुष्प्रापि मे मति वश्त्मना तो यू उपाय अन्वय एवं शब्दार्थः असयतात्मना जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसी पुरुष द्वारा योगः योग दुष्प्राप दुष्प्राप्य है तू और वश्यात्मन वश में किए हुए मन वाले यतता प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपायतः साधन से उसका अवापत्म प्राप्त होना शक्य सहज है इति ये मेरा मति मत है अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धपेतोगाचलमनसाप्योग तो, संसि कृष्ण गच्छति पदच्छेदह अयतिह श्रद्धया उपीता योगा चलित अग संि काम गतिष्ण ग अन्वय कृष्ण, हे श्री कृष्ण श्रद्धया उपीता जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु आयति है संयमी नहीं है इस कारण अंतकाल में योगात चलित मानस है। जिसका मन योग से विचलित हो गया है ऐसा साधक योगी योग संसिधि योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को अप्राप्य न प्राप्त होकर काम किस गतिम गति को गच्छति प्राप्त होता है कच्चिन्नोभ भयिभ्रष्ट छिन्नाभ्रमी व नश्यति अप्रतिष्ठो महाबहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि पदछेद कच्चि न उभय्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रति महाबाहो विमूढ़्रह्मण पथि अन्वय एव शब्द महाबाहो हे महाबाहो कच्चि क्या वह ब्रह्मण प्राप्ति के पथि मार्ग में विमूढ़ मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्नाभ्रम छिन्न भिन्न बादल की इव भाति उभयिभ्रष्ट दोनों ओर से भ्रष्ट होकर ना नश्यति नष्ट तो नहीं हो जाता एक तनमें संशय कृष्ण छेत्र शेषत संशयस्य चेत्ता न्युप्य पदछेदे संशय कृष्ण छेद अर्हसी अशेषताद संशयस्य न ही उपपद्य उपपद्यते अन्वय एवं शब्दार्थ कृष्ण हे श्री कृष्ण मे मेरे एतत इस एक संशय को अशेषतः संपूर्ण रूप से छेदम छेदन करने के लिए आप ही अरहसी योग्य हैं ही क्योंकि तदन्य आपके सिवा दूसरा अस्य इस संशयस संशय का छेदता छेदन करने वाला न उपपद्य मिलना संभव नहीं है श्री भगवान पार्थ विनाशस्तस्य विद्यते भगवाच पाथ नैवेनाशस्त विद्य नी कल्याणतचि दुर्गति पदछेद पार्थ न एव न मूत्र विनाश तस्या विदे नि कल्याण कश्चि दुर्गतित गतिन्वय शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ तस्य उस पुरुष का न न तो इह इस लोक में विनाश विनाश विद्यति होता है और न न अमूत्र परलोक में एवं ही, ही क्योंकि तात हे प्यारे कल्याणकृत आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कश्चि कोई भी मनुष्य दुर्गतिम दुर्गति को न गति प्राप्त नहीं होता प्राप्य पुण्यकृता उषि शाश्वती सह शुचीना श्रीमता गेहे जायते पदछेद प्य पुण्यता लोकान उषि शाश्वती क्षमा शुचीना श्रीमता गेहे योगभ्रष्ट अभी योगभ्रष्टः योगभ्रष्ट योग पुरुष पुण्यकृताम पुण्यवाणी लोकान लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्य प्राप्त होकर उनमें शाश्वती बहुत समाह वर्षों तक ऊषित्वा निवास करके फिर शुचिनाम शुद्ध आचरण वाले श्रीमता श्रीमान पुरुषों के गेही घर में अभिजाते जन्म लेता हे अथवा योगिना भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतर लोके जन्म यदीदृशेद अथवा योगीना कूल भवति धीमताम तत दुर्लभतर लोके जन्म यत ईदृश अन्वय एवं शब्द अथवा अथवा वैराग्यवान्न पुरुष उन लोकों में न जाकर धीमता ज्ञानवान्गिना योगियों की एव ही कुल कुल में भवती जन्म लेता है परंतु ईदृशम इस प्रकार का यत जो एतत यह जन्म जन्म है सो लोके संसार में ही निस्संदेह दुर्लभतरम अत्यंतुर्लभ तुद्धिसंगम लभते पौर्वदेह यतति चतुभ संसिदुनंदन पदछेद त्र तम बुद्धिसंगम लभते पौर्वदेह यतति क्या तत भूय संसिधो कुरु नंदन अन्वय एवं शब्दार्थ तहा तम उस पौर्वदेहिक पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग बुद्धि के संयोग को अर्थात सम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही लभते प्राप्त हो जाता है च और कुरुनंदन हे कुरुनंदन ततः उसके प्रभाव से वह भूय हीर संसिध परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर यतते प्रयत्न करता है पूर्वाभ्यासन तेन ह्रीयते यवशोपिशिज्ञासुरपयोग से शब्द ब्रह्माति वर्तते ब्रह्मतिवर्तते पदछेद पूर्वाभ्यासन तेन ह्रियते ही अवशिज्ञासु योग शब्दब्रह्म अति वर्त अन्वय एवं शब्दार्थः सह वह श्रीमानू के घर में जन्म लेने वाला योगभ्रष्ट अवशीन हुआ अपि भी तेन उस पूर्वाभ्यासन पहले के अभ्यास से एवं ही, ही निसंदेह भगवान की ओर रीयते आकर्षित किया जाता है तथा योगश्य समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु जिज्ञासु अपि भी शब्द ब्रह्म वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को अतिवर्तते उल्लंघन कर जाता है प्रयत्दतमस्तु योगी संशुद्ध किलबिश अनेक जन्म संसिधाति पर गति पर छेद प्रयत् यतम तु योगी संशुद्धकलबिश अनेक ततः जन्म संसिदा पारंग गतिवय श परंतु प्रयत्नपूर्वक प्रेतन यतम अभ्यास करने वाला योगी योगी तो अनेक जन्म संसिध पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संशुद्ध किलबिश संपूर्ण पापों से रहित हो ततः फिर तत्काल ही पराम गतिम परम गति को याति प्राप्त हो जाता है तपस्व्योधि योगी ज्ञाभ्योपी मत कर्मीभ्याधिको योगी तस्मागी योगी भवार्जुन पदछेद तपस्वीभ्यकी ज्ञाभ्य अपि अधिकः च अधिकः योगी तस्मात् योगी भाव अर्जुन अन्वय एवं शब्द योगी योगी तपस्वी तपस्वियों अकष्ठ है ज्ञाभ्य शास्त्राष भी अधिक श्रेष्ठ मतः माना गया है क्य और कर्मीभ्य सकाम कर्म करने वालों से भी योगी योगी अधिक श्रेष्ठ है तस्मात् अर्जुन हे अर्जुन तू योगी योगी भव हो योगी योगीना सर्वषा मद्गतेनारात्म्धावान्न भजते यो मे युक्त मुमता पदछेद योगीना सर्वषा मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान्न भजते ये युक्त मत अन्वय शुद्धा सर्व संपूर्ण योगिना योगी भीय श्रद्धावान्दावान्गी मद्गतेन मुझ में लगे हुई अंतरात्मना, अंतरात्मा से माम मुझको निरंतर भजते भजता है सह वहयोगी में मुझे युक्ततम परमश्रेष्ठ मत मान्य है तस्सदी श्रीमद्भगवद्गीतापनिष्सु ब्रह्म विद्या श्रीकृष्णाजुन संवाद आत्मस्यम योगनाम षष्ठ्याय